गीता तत्वचिंतन वर्ण विचार एक सौ उनचास भगवान के कथन में विरोधाभास और समाधान भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन चारों वर्णों की सृष्टि मैंने की है भले ही मैं उनका करता हूं पर वास्तव में मुझे अकर्ता और अव्यय समझना चाहिए यहां पर भगवान के वचनों में विरोधाभास प्रतीत होता है पर यदि हम थोड़ी गहराई से देखें तो बात समझ में आ जाती है जैसे सूर्य के प्रकाश में कोई व्यक्ति जालसाजी कर रहा है और कोई दान पत्र लिख रहा है लिखने की सुविधा तो सूर्य के प्रकाश ने दी इसलिए उस दृष्टि से उसे कर्ता कहा जा सकता है पर जालसाजी का दंड या दान पत्र लिखने का पुरस्कार सूर्य के प्रकाश को नहीं मिलेगा इस दृष्टि से वह अकर्ता है वैसे ही भगवान ने अपनी प्रकृति के द्वारा गुण और कर्म रच दिए इस दृष्टि से तो वे कर्ता हो गए पर वर्णों की रचना का, का काम गुण और कर्म का है इस दृष्टि से भगवान अकर्ता हो गए जैसे राज्य ने एक संविधान बनाया और न्यायाधीश ने उस संविधान का पालन करते हुए एक हत्यारे को फांसी की सजा सुना दी अब न्यायाधीश फांसी की सजा का कर्ता है या अकर्ता एक दृष्टि से देखें तो वह करता मालूम पड़ता है पर दूसरी दृष्टि से हमें यही मानना पड़ेगा कि न्यायाधीश वास्तव में अकर्ता है वह तो मात्र सच्चाई के साथ राज्य के संविधान का पालन करता है फांसी की सजा का करता तो वह अपराधी स्वयं है इसी प्रकार भगवान ने गुण कर्म बना दिए यहाँ तक तो वे कर्ता दिखाई देते हैं पर इन गुण कर्मों के द्वारा जो वर्ण बनता है वह तो व्यक्ति स्वयं बनता है चाहे तो वह ब्राह्मण वर्ण प्राप्त कर ले चाहे शुद्र वर्ण इसमें भगवान अकरता है वर्णों के निर्वाचन में मनुष्य ही करता है इसीलिए वर्णों के भेदभाव का दोष भगवान पर नहीं मढ़ा जा सकता वे तो साक्षी हैं, अपने इस साक्षित्व को व्यक्त करने के लिए ही भगवान ने अपने लिए अव्यय कहा साक्षी वही हो सकता है जिसमें कोई विकार नहीं होता 150. वर्णों में स्वस्थ मेल आवश्यक तो विवेचन का सार यही हुआ कि वर्ण और जाति दोनों अलग अलग है मनुष्य को जाति जन्म से मिलती है पर वर्ण उसे ग्रुप और कर्मों के द्वारा मिलता है वर्ण अलग अलग अवश्य है पर उनमें परस्पर श्रेष्ठता और कनिष्ठता का भेद नहीं होना चाहिए जो वेद के मंत्र का हवाला देकर कहते हैं कि विराट पुरुष के मुख से निकलने के कारण ब्राह्मण बड़ा है और पैर से निकलने के कारण शुद्ध छोटा तो वे उस मंत्र की व्याख्या गलत रूप से करते हैं वहाँ पर मुख का बड़प्पन और पैर की शुद्धता नहीं दिखाई गई है उसके द्वारा इन वर्णों के विशिष्ट गुणों और कर्मों का परिचय भर दिया गया है जैसे सिर में पीड़ा होने पर पैरों से चिकित्सक के पास दौड़ा जाता है उसी प्रकार पैर की व्यथा से सिर चिंतित हो उसे दूर करके करने का उपाय सोचता है अतः वर्णों की भिन्नता का तात्पर्य यह नहीं लेना चाहिए कि कोई वर्ण बड़ा है और कोई छोटा चारों वर्ण समाज में समान महत्व रखते हैं और सबको उन्नति के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए चारों के स्वस्थ मेल से ही समाज की सर्वांगीण उन्नति संभव है हमारी वर्ण व्यवस्था का यही सही स्वरूप है